और लोक में बड़ी भारी कीर्ति पाई तदंतर उन्होंने शक यौवन कामबोज पारद और पल्लाव गणों का सर्वनाश करने के लिए उद्योग किया वीरवर महात्मा सगर की मार पड़ने पर पढ़। वे सभी महर्षि वशिष्ठ के शरण में गए और उनके चरणों पर गिर पड़े तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने कुछ शर्त के साथ उन्हें अभयदान दिया और राजा सगर को रोका सगर ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु के वचन का विचार करके केवल उनके लिए धर्म का निराकरण किया और उनके वेश बदल दिए सकों के आधे मस्तक को मुड़ाकर विदा कर दिया यवनों और कंबोजों का सारा सिर मुड़ा दिया फारदों के सारे केश उड़वा दिए धर्म विजयी राजा सगर ने इस पृथ्वी को जीत कर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और अश्व को देश में बिचरने के लिए छोड़ा वह अश्व जब पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर विचरण रहा था उस समय किसी ने उसे चुरा लिया और पृथ्वी के भीतर छिपा दिया राजा ने अपने पुत्रों से उस प्रदेश को खुदवाया महासागर की खुदाई होते समय उन्होंने वहां आदि पुरुष भगवान विष्णु को जो हरि कृष्ण और प्रजापति के नाम से भी प्रसिद्ध हैं महर्षि कपिल के रूप में शयन करते देखा जागने पर उनके नेत्रों के तेज से सभी जलकर भस्म हो गए केवल चार ही बचे जिनके नाम हैं वर्ष केत सुकेत धर्मरथ और पंचनद यही राजा के वंश चलाने वाले हुए कपिल रूपधारी भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि राजा एक क्षाक का वंश अक्षय होगा और इसकी कीर्ति भी कभी मिट नहीं सकती भगवान ने समुद्र को सागर का पुत्र बना दिया और अंत में उन्हें अक्षय स्वर्ग वास के लिए भी आशीर्वाद दिया उस समय समुद्र ने अर्घ लेकर महाराज सागर का वंदन किया सागर का पुत्र होने के कारण ही समुद्र का नाम सागर हुआ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के को समुद्र से प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान पूर्ण किए हमने सुना है राजा सगर के 60000 पुत्र थे मुनियों ने पूछा साधुवर सगर के 60000 पुत्र कैसे हुए वे अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए लोमहरष ने कहा सगर की दो रानियां थीं उनमें बड़ी रानी विदर्व नरेश की कन्या थी उनका नाम केशनी था छोटी रानी का नाम महती था वह अरिष्ट नेम की पुत्री तथा परम धर्मपरायणा थी इस पृथ्वी पर उसके रूप की समता करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी महर्षि औरव ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया एक रानी 60000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी को एक ही पुत्र होगा किंतु वह वंश चलाने वाला होगा इन दो वरों में से जिसकी जिसे इच्छा हो वह वही ले ले तब उनमें से एक ने 60000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा मुनि ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया फिर एक रानी के एक राजा पंच जन हुए और दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम भी उत्पन्न की उसके भीतर तिल के बराबर 60000 गर्भ थे वे समय अनुसार सुख पूर्वक बढ़ने लगे राजा ने उन सब गर्भों को घी से भरे हुए घड़े में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक-एक धाय नियुक्त कर दी तत्पश्चात क्रमसः 10 महीने में सागर की प्रसन्नता बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए पंचजन ही राजा बनाए गए पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे उनके पुत्र दिलीप हुए जो खटवांग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं जिन्होंने स्वर्ग से यहां तक दो घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधनों के द्वारा तीनों लोक जीत लिए दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ हुए जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुंचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया भगीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा जी को भागीरथी कहते हैं भगीरथ के पुत्र राजा श्रुत हुए श्रुत के पुत्र नाभाग हुए जो बड़े धर्मात्मा थे नाभाग के पुत्र अंबरीष हुए जो सिन्ध द्वीप के पिता थे सिन्ध द्वीप के पुत्र आयुताजित हुए और आयुताजित से महायशस्वी ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई जो दुत विद्या के रहस्य को जानते थे राजा ऋतुपर्ण महाराज नल के सखा तथा बड़े बलवान थे ऋतुपर्ण के पुत्र महायशस्वी आरतुपर्ण हुए उनके पुत्र सुदास हुए जो इंद्र के मित्र थे सुदास के पुत्रों को सौदास बताया गया है वे ही कलमाष पाद के नाम से विख्यात हुए तथा राजा मित्र स भी उन्हीं का नाम था कलमाष पाद के पुत्र सर्वकर्मा हुए सर्वकर्मा के पुत्र अनरयण थे अनरयण के दो पुत्र हुए अनमित्र और रघु अनमित्र के पुत्र राजा दूल्हे दूहे थे उनके पुत्र का नाम दिलीप हुआ जो भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रापितामह थे दिलीप के पुत्र महाबाहु रघु हुए जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ जी हुए दशरथ जी से महायश से धर्मात्मा श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुछ नाम से विख्यात हुए कुश से अतिथि का जन्म हुआ जो बड़े यशस्वी और धर्मात्मा थे अतिथि के पुत्र महापराक्रमी निषध थे निषध के नल और नल के नभ हुए नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के क्षेम धनवा हुए क्षेम धनवा के पुत्र महाप्रतापी देवाणिक थे देवाणिक से अहिनगु अहिनगु से सुधन्वा सुधन्वा से राजा शल शल से धर्मात्मा उक उक से वज्रनाथ और वज्रनाथ से नल का जन्म हुआ मुनिवरो पुराण में दो ही नल प्रसिद्ध हैं एक तो चंद्रवंशीय वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे इच्छाक वंश के धरंधर वीर थे इच्छाक वंश के मुख्य-मुख्य पुरुषों के नाम बताए गए हैं यह सूर्य वंश के अत्यंत तेजस्वी राजा थे अदिति नंदन सूर्य की तथा प्रजाओं के पोषक श्राद्धदेव मनु की इस सृष्टि परंपरा का पाठ करने वाला मनुष्य संतानवान होता तथा सूर्य का सायुज्य प्राप्त करता है चंद्र वंश के अंतर्गत जनहु कुशिक तथा भृगु वंश का संक्षिप्त वर्णन लोम हरष जी कहते हैं पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे उस समय उनके मन से महर्षि अत्र का प्रादुर्भाव हुआ जो चंद्रमा के पिता थे सुनने में आया है कि अत्र ने 3000 दिव्य वर्षों तक अनुत्तर नाम की तपस्या की थी उसने उनका वीर्य उर्ध्वगामी हो गया था वही चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ महर्षिका वह तेज उर्दुगामी होने पर उनके नेत्रों से जल के रूप में गिरा और दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा चंद्रमा को गिरा देख लोकपितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से उसे रथ पर बिठाया अत्र के पुत्र महात्मा सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी के पुत्र तथा अन्य महर्षि उनकी स्तुति करने लगे स्तुति करने पर उन्होंने अपना तेज समस्त लोकों के पुष्टि के लिए सब ओर फैला दिया चंद्रमा ने उस श्रेष्ठ रथ पर बैठकर समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की उस समय उनका जो तेज चूकर पृथ्वी पर गिरा उससे सब प्रकार के अन्न आदि उत्पन्न हुए जिनसे यह जगत जीवन धारण करता है इस प्रकार महर्षियों के 57 से तेज को पाकर महाभाग चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज औषधि जल तथा ब्राह्मणों को राजा बना दिया मृदुल स्वभाव वालों में सबसे श्रेष्ठ सोम ने वह विशाल राज्य पाकर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया